या एक उतरा वहां और तो देखते देखते सैकड़ों सैकड़ों बंदर जो थे और नीचे के बारे पर आने के बाद किसी ने डांटा बांटा नहीं तो बंदर जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको कोई डांटे नहीं तो घर में आ जाते पास आ जाते बैठ जाते हैं तो नीचे उतर जाए एकदम नीचे उतर जाए नीचे आकर के और वो देखने लगे चारों तरफ से बीच में श्याम सुंदर नाच रहे हैं आसपास मयूर हैं मयूर नाच रहे हैं और ये गोप सखा सब सबके सब देख रहे हैं और उधर बंदरों के दल ने चारों से घेर लिया और जो खड़े होकर बंदरों को देखने लगे खड़े खड़े हो करके जब बंदरों को खड़े देखा तो किसी मयूर का ध्यान तो गया तो मयूर डर गया बोलिए देखो ना कैसे खड़ा है बंदर तो मयूरों का डर हुआ एक को डर हुआ तो एक ने अपनी पूछ को सिकोड़ा नाच बंद हो गया जाके डाय पर डर गया एक डाली पर दूसरा बैठा तीसरा बैठा सारे मोर नाच छोड़ छोड़ करके डालियों पर अपनी गा बैठी तो बच्चों ने बैठाई नाच बंद हो गया कैसे बंद हो गया अब तक तो पढ़ने तो तो रहे ना देखा तो बंदरों डरे बोले बंदरों ने नाच बंद किया ये सब बोड़े तो बंदरों के पीछे अब बंदर जाकर के डाली पर बैठ गए इनका तो बार उसको पूछ नीचे बैठे कोई है, तो <laughs> <laughs> कदम से क्या पूछने नीचे खिंचूंग शिशु जो है वो खिंचने लगे विकर्षण तक की सवाल आ रहे उनमान खिंचने लगे उनकी पूछो को तब तो तो ये बिचारे भागे जाल उस पर तो बच्चे चल गए टेबल पर बड़ा उनको उजा बजा कु तो चल गए अब मंदिर देखा गया तो तुम तो बंदर उनके चलेगा अब वहां तक ये पुणी सके पर ये बंदरियों नियम कर बंदर उनके तो बंदर जो धमकाया करते हैं बंदर घुड़की दिया बंदर तो बंदर घुड़की ये बच्चे भी घुड़के दें अब बंदरों के साथ ये खेत चला जैसा बंदर अपना नहीं बनाने सुभागत उसी प्रकार का ठीक नहीं ये बना ले वैसे दात निकाल लो वैसे डरें डराए तो बंदरों ने देखा जब तो भाई ठीक नहीं तो बंदर बिचारे भाग भागे दो चलने गए तो बच्चों ने देखा कि बंदर, बंदर तू तो भाग गए और कुछ नीचे बेचारे डरेग जो छोटे छोटे बच्चे थे ऊपर काछे पर चढ़ नहीं सके तो खेत में रहा कर नहीं जाए तो कुछ मेंढक थे वहां लगे थे। तो तो पर मेंढक सरोवर के किनारे मेढक उछल रहे तो तो मेढकों वो मेडिकल को देखिए गए उनकी ये नहीं बृथ्वी पर हाथ रख करके तो मेडिकल की भांति रखने लगी <laughs> बच्चे और ठीक अब छोटे छोटे जो बाहर जल बहरा बह रही तो ये भी उसको जैसे मेहनत पार कर उछल करके इसे का ये भी उछल करके उसको पार करने लगे क्योंकि चेष्टा देखिए शाम सुंदर हंस पड़े दो हमारे सखा कि कैसा खेल खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अब सारे गो बालक सब हंसने लगे सब हंस हंसी का वहां पर हंसी के बहनी हो गई सब लोटपोट हो गए अब वो बालकों ने ये देखा कि वहां सूरज आ गया था पीछे से छाया आई तो बच्चे जाकर उसके साथ साथ छाया जाए बच्चों की छाया तो अब खेल यू हाथ उठा तो छाया तो अब वो छाया साथ करें बल कभी यू हाथ करें खेल जब कभी नाचे तो छाया भी नाचे जब कभी उछले छाया भी उछले तो इस प्रकार से वो अंगों को अपने अपने अंगों को भांत भांत से नचाने लगे छाया नाचने लगी तो बड़ा इनको आनंद देख भैया गया तो नया खेल मिल गया आज एक हम लोगों को जैसे हम नाचते देखिए कौन नाच रहा है यहाँ तो हम लोगों के साथ ही तो छाया को तो देख देख के आनंद धूनी करने लगे अब साथ एक बात और हुई वो हुई कि ये प्रतीक्षाया स्वतंत्र से प्रतिश् नोर जो बोले ना हाथ उठा तो इतने भी तो पहले भी होते रहा था ध्यान है बोल तो वो मीर जनरल था तो ये जैसा बोलने वैसे प्रतिध्वनी हो तो दिखाइए तो कोई बोल रहा है और ये कन्हैया भी बोल रहा है तो मालूम होता है तो दूर पर दूसरे लोग हमारे जैसे ही हैं और उनका कन्हैया भी दूसरा है पता है हमें कौन है तुम तो जो से बोलो तुम कौन हो तो बदलने में आवाज ये तुम कौन हो बोले देखो तो लगने को तैयार तो है ये जो तो हम बोलते हैं वैसे बोलते हैं बोले तो बोले हम शाम शाम सुंदर के थकान तुम्हारा आज आज एक इंसान लेकर तो पूरा दल है आज, पूरा दल है तो बोले क्या तुमने सोचा कि दल तो है पर कन्हया शायद न हो उनके साथ पूछा कि क्या कन्हिया तुम्हारे साथ है तुम तो जब दुनिया तुम्हारे साथ है जो लोगों से नकल करती है हमारी लुप्त हो गई नहीं तुम्हारे साथ वो तो आवाज आई नहीं तुम्हारे साथ तो गुस्सा आज झूठे कही गए आवाज है जीते कही अब तो उन्होंने देखा कि अब गुस्सा आ गया गुस्सा आकर के साथ देने लगे बोले बड़े बदमाश हो गए थोड़े बड़े बदमाश हो गए हैं मुझे बदले गाड़ी देते वो नहीं मानते नहीं मानते देखो तो अगर नहीं मानोगे तो जैसे बस दिख की दशा हुई थी वही तुम्हारी हुई चीज जा रहे हो कैया तो वही आ गए चीन जा रहे हो कैया उधर से साथ उधर के साथ नहीं नहीं। कहा भैया ये तो ऐसे ही बोलते हैं कोई कोई तुम्हारा ख्याल है तुम अपना खेलो फिर खेलो कैसे कन्या ऐसा बोलता है तो कन्या ने फिर दूसरा खेल शुरू कर दिया उसमें ये चली गये जमुना तक सब घट किए लेकर उन कर गावत कुसुम कर माल धर एक छीके छोरत एक एक चोरत संक्षेप वर्णन कर दिया एक छींके छोरत एक चोरत पाक विदिखात यहाँ एक मूरन गुमन हंस एक बोलत मूलन बोल कहा कुंकन हुकट जन प्रस करे एक भवरण गुंजन पहंग धर एक प्रभु रिझावत प्रभु सुख पावत प्रभु मृत सफे नक्ष सुर शुभ तरसुख बरसत शिशु आनंद देवता ऊपर सब देख रहे देवताओं ने देखा कि आ इन गोपों के भाग्य का क्या ठिकाना है ये सुखदेव जी कहते हैं कि इतम सता ब्रह्म सुखानुभूतिया दास गता परदैवतेनाम माया शता के साकूकुपुत्द तो जन्म कृषि जता दशन ये स्थित जो है ये एक रूप में सबको नहीं मिलते वो जो लोग ज्ञान योगी हैं जो ज्ञान के द्वारा अद्वैत तत्व का परिशीलन करते हैं उन लोगों को ब्रह्मानुभूति के रूप में ये प्राप्त होते हैं जो कुछ और निकट आते हैं वे पूर्ण माधुर्य का तो आस्वादन नहीं कर पाते पर वो वो ज्ञानियों का जो तत्वज्ञान गण्य निर्विशेष ब्रह्मानुभव है उसके साथ साथ वे अचंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य चिदानंद लीला विग्रह के रूप में भगवान को देखते हैं और वे की कर्तनादि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं वे ईश्वर बुद्धि रखने से भगवान को अपने से बड़ा मानते हैं अपनों को छोटा मानते हैं और बड़े संभ्रम के साथ बड़े सम्मान के साथ बड़ी आदर बुद्धि के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करते हैं भक्त बन वे भगवान के दिव्य लोगों को प्राप्त होते हैं पर उनमें संकोच संभ्रम रहता है इसलिए माधुर्य का पूर्ण प्राकृ्य उन भक्तों के सामने नहीं होता ये भक्त हैं और वे भगवान को हृदय से चाहते हैं पर श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं और ये श्रद्धा जो है ये शुद्धानुराग में बाधक है श्रद्धा सम्मान बड़ी अच्छी चीज कि प्रत्येक जीव में भगवान को देखने की श्रद्धा होनी चाहिए और सारे जीवों की सेवा होनी चाहिए भगवत भाव से श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज सम्मान सबका करना चाहिए सब में भगवान है ये समझकर सबके आगे हाथ जोड़ना चाहिए सबका प्रणाम करना सबको प्रणाम करना चाहिए परंतु ये जहां केवल विशुद्ध अनुराग है और जहां माधुर्य का पूर्ण पराकत्य है वहां श्रद्धा सत्कार सम्मान ये बीच में बाधक हो जाता है इसीलिए ये जो पांच रस हैं उनमें विशेष विकास आरंभ होता है सख्य शांत भक्त जो हैं ये तो हमेशा ही डरते रहते हैं उनका बड़ा ऊंचा भाव है उनके अंदर भोग कामना नहीं उनके अंदर विषय कामना नहीं उनका मन उनकी वश में उनकी इन्द्रिया उनकी वश में ये सब प्रकार से भगवान का सेवन करते हैं परंतु सर्व जाति सर्वांतरियाणी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वनियंता भगवान का वे स्मरण करते हैं वो स्वयं उनकी श्री विग्रह की अपने हाथों से सेवा नहीं करवाते। इसके बाद जब थोड़ा विकास होता है तब दास भाव की प्राप्ति होती है लोगों में तो दास्य भाव तो क्या शांत भाव ये नहीं है शांत भाव में भी मन इंद्रियों का सर्वथा नियंत्रण हो जाता है दास्य भाव नहीं तो सर्वथा समर्पण है अपना केवल सेवा सेवकत्व में से जी सेवा ही दास का स्वरूप है उसका अपना कुछ भी स्वार्थ कुछ भी परमार्थ उसकी अपनी कोई भी अलग चीज नहीं रह जाती उस सेवा में बन जाता है वो कभी ये सोचता ही नहीं कि सेवा के बदले में मुझको क्या मिलेगा उस तो सेवा का अतिरिक्त बल भी थोड़ी देर सेवा के कुछ घर का काम भी करें उसके घर का काम नहीं मत करें कि घर का काम उसके रहता ही नहीं वो तो दिन रात सेवा को ही अपना स्वभाव बना देता है कभी उसकी उसके मन में और भगवान अपने सेव के मन में परस्पर विरोधी भाव आता ही नहीं क्योंकि उसका अपना भाव है ही नहीं कोई कहीं को कोई सेवा के लिए कहे और हमारे मन में ही आ जाए कि भाई इसमें तो अपनी जरा दिक्कत होगी तो अपनी अलग रह ना अपना सुख अलग है अपना स्वार्थ अलग है तो वहां सेवा बनती नहीं तो सेवा में तो केवल वो से रुचि उसका स्वभाव बन जाता है आज्ञा नहीं संकेत नहीं अपने स्फरण होता है उसके मन में तो दास भाव में ये कुछ संभ्रम सम्मान कम होता है शांति की अपेक्षा और वो नजदीक आकर के भगवान के श्याम सुंदर के अपने उस, उनको स्वामी मानकर मालिक मानकर निरंतर उनकी सेवा नहीं अपने को कुकृदार्थ मानता तो वो सेवा उसका धर्म होता इसी हनुमान जी का इसी में बड़ा ऊंचा पद माना है हनुमान जी महाराज सेवक शिरोमणि, अपने लिए कुछ चाह नहीं अपना पुरुषार्थ माना सेवक कभी यह नहीं मानता कि मैंने सेवा की है वो सेवा करता है अनंत परंतु उसका भाव यही है कि मैं कुछ करता ही नहीं ये तो सब वो चाहे सो करवा लेते हैं हनुमान जी से जब कहा तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद जाए शाखा से तो शाखा पर जाए और बंदर का उसमें कौन सा पुरुषार्थ है पर वो समीप रहकर के सेवा करता है उनके मन की बात को समझता है उनके मन के अनुसार अपने जीवन को बनाता है इसके आगे जब सख्य आता है तब कुछ बराबरी की बात होती है तो जब तक भगवान को वो ऐश्वर्युक्त ज्ञान युक्त, युक्त मानकर सेवा करते हैं तब तक, तक उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त हो गई वो तो केवल जो प्रतिवर्षी ज्ञानी हैं उनसे तो कुछ उनका विरक्षण भाव हो गया केवल ब्रह्मानुभूति नहीं है ये निर्विशेष जो सुखानुभूति है ये केवल अनुभूति नहीं है उनको परंतु उनको वो स्थान भी प्राप्त नहीं है जहां पर मान संभ्रम रहित श्री कृष्ण के साथ भगवान के साथ मधुर भाव से लीला चलती हो तो ये सब अलग अलग साधना है भगवान की को प्राप्त करने की और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने की तो एक होते हैं जो ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं एक होते हैं जो ऐश्वर्य माधुरयुक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें केवल ब्रह्म सुखानुभूति से काम नहीं चलता अगर वही तत्वज्ञान वहां पर हो तो ये ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता वो तो फिर वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई जल बिंदु गिर जाए और गिर करके वो समुद्र के अंदर जाके समुद्रवत हो जाए तो उसे समुद्र की तरंगों का और तरंगों के नृत्य का तरंगों की शोभा का तो कुछ पता नहीं लगता जैसे जल बिंदु सिंधु में विलीन हो गया उसी प्रकार उसके गांभीर्य में वो विलीन हो जाता है सच्चिदानंद सिंधु में वह ऐश्वर्य महादेव की जो तरंगे हैं ये उसको नहीं दिखाई देती कि सुख से वो वंचित रहता है पर जो भक्त साधक हैं उनको इसकी प्राप्ति होती है और वो शरण मननाजी के द्वारा कीर्तना के द्वारा भगवान की सेवा करता है वो भी अपने सांसारिक वासीना को छोड़ता है ये घर मकान भी है इत्यादि इसमें उसका भी आत्मनियोग नहीं होता वो निरंतर भगवान की शरण कीर्तनादि में ही लगा रहता है ये भगवान के साथ इनका कुछ संबंध जो आ रहता है अपने अपने प्रेम के अनुरूप कोई सखा है कोई पुत्र है कोई उनको अपना पुत्र मानता है और कोई उनको अपना प्राण बल्लभ मानता है इस प्रकार अपने अपने भाव के अनुसार लीला माधुल्य का रस आस्वादन करते हुए तो ये अपने आप को खो देते हैं और भगवान का स्वरूप स्वर्व जाति और ये सारे विश्व में विस्तृत जो भगवान का ऐश्वर्य रूप ये सब सामने आने पर भी उनका जो प्रेरानुरूप व्यवहार है वो उसमें बाधा नहीं आती सूचना को मारा जुदा लिया ने देखा भगवान ने अपने श्रीमुख में तमाम अनूप विश्व ब्रह्मांडों को दिखा दिया मैया ने देख, देखा सखाओ ने प्रत्यक्ष देखा वत्सासुर बकासुर इत्यादि भगवान ने उद्वार किया सखाओ ने देखा कि दोनों दक्षिण को उन्होंने उखाड़ दिया और उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष निकले पर उनके मन में कभी कोई ऐश्वर्य की भावना जागृत नहीं हुई तो वे निरंतर अपने माधुरी में ही लगे रहे सखा पुत्र प्राण बल्लभ के रूप में नई निर्कर्षा स्वागन में करते रहे और इसीलिए भगवान का प्रिय प्रेमावतार होता है ये जो प्रेम मय दिग्विज मुरली मनोहर शम सुंदर मूर मुकुटधारी भगवान जो हैं ये जो वृंदावन का भगवान का मधुरा के मधुर लीला संपन्न अवतार है ये अवतरण केवल और केवल इन प्रेमियों के लिए होता है इसका और कोई उद्देश्य नहीं लेकिन एक चौथे लोग भी हैं उनको हम कहते हैं बहुर्मुख और उनकी संख्या अधिक होती है वो न तो ज्ञानी योगी होते हैं न वो युक्त भगवान को भजते हैं और प्रेम मधुर प्रेम की तो उसमें गंदगी नहीं होती नोगों को भज भोग भजन और भगवत भजन इसमें बड़ा भारी अंतर है और ये अंतर वहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता बुरा में समझ में आता है पर मधुर संबंधयुक्त तो रस में और भोग में बहुत बसे भूल हो जाती है पहचान लेना तो समझ लेता है कि मैं भगवान को पुत्र मानकर मैं भगवान को अपना प्राण बल्लभ मानकर मैं भगवान को अपना सखा मानकर तमाम वस्तुओं के द्वारा अपने द्वारा अपने सुख के द्वारा उनका सेवन कर रहा हूँ परंतु हो जाता है भोगों का सेवन तो यहीं पर ये देखना पड़ता है कि भोग सेवन है यह भगवत सेवन है